रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ एक छब्बीस अक्टूबर अठारह वेदांत विचार मायावाद और श्री राम कृष्ण महिमाचरण वेदांत के विचार से संसार मायामय है स्वप्न की तरह सब मिथ्या है जो परमात्मा है वे साक्षी स्वरूप है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के साक्षी स्वरूप ये सब तुम्हारे ही भाव की बातें हैं स्वप्न जितना सत्य है जागृति भी उतनी ही सत्य है तुम्हारे भाव की एक कहानी कहता हूँ सुनो किसी देश में एक किसान रहता था वह बड़ा ज्ञानी था किसानी करता था स्त्री थी एक लड़का बहुत दिनों के बाद हुआ था नाम उसका हारू था बच्चे पर माँ और बाप दोनों का प्यार था क्योंकि एकमात्र वही नीलमढ़ी जैसा धन था किसान धर्मात्मा था गाँव के सब आदमी उसे चाहते थे एक दिन वह मैदान के काम कर रहा था किसी ने आकर खबर दी हारू को हैजा हुआ किसान ने घर जाकर उसकी बड़ी दवा दारू की परंतु अंत में लड़का गुजर गया घर के सब लोगों को बड़ा शोक हुआ परंतु किसान को जैसे कुछ भी ना हुआ हो उल्टा वही सबको समझाता था कि शौक करने में कुछ नहीं है फिर वह खेती करने चला गया घर लौटकर उसने देखा उसकी स्त्री रो रही है उसने अपने पति से कहा तुम बड़े निष्ठुर हो लड़का जाता रहा और तुम्हारी आँखों से आंसू तक ना निकले तब उस किसान ने स्थिर होकर कहा मैं क्यों नहीं रोता बतलाऊँ कल मैंने एक बड़ा भारी स्वप्न देखा देखा कि मैं राजा हुआ हूँ और मेरे आठ बच्चे हुए हैं बड़े सुख से हूँ फिर आँख खुल गई अब मुझे बड़ी चिंता है अपने उन आठ लड़कों के लिए रोऊं या तुम्हारे इस एक लड़के हारू के लिए रोऊं। किसान ज्ञानी था इसीलिए वह देख रहा था स्वप्न की अवस्था जिस तरह मिथ्या थी उसी तरह जागृति की अवस्था भी मिथ्या है एक नित्य वस्तु केवल आत्मा ही है मैं सब कुछ लेता हूं, तुरय और जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब कुछ मैं पिछली तीनों अवस्थाओं को मानता हूँ ब्रह्म और माया जीव जगत सब लेता हूँ यदि मैं कुछ कम लूँ तो मुझे पूरा वजन न मिले एक भक्त वजन में क्यों घटता है सब हंसते हैं श्री राम रामकृष्ण ब्रह्म जीव जगत विशिष्ट है पहले नेति नेति करते समय जीव जगत को छोड़ देना पड़ता है अहम बुद्धि जब तक है तब तक वे ही सब हुए हैं ऐसा भाषित होता है चौबीसों तत्व वे ही हुए हैं बेल का सार कहो तो उसका गुदा ही समझा जाता है तब बीज और खोपड़ा निकाल देने पड़ते हैं परंतु बेल बजन में कितना था इसके कहने की आवश्यकता हुई तो केवल गुदा तोलने से काम नहीं चल सकता तोलते समय गुदा बीज खोपड़ा सब कुछ लेना चाहिए जिसका गुदा है उसके बीज भी है और खोपड़ा भी जिनकी नित्यता है लीला भी उन्हीं की है इसलिए मैं नित्यता और लीला सब मानता हूँ संसार को माया कहकर मैं उसका अस्तित्व लोप नहीं करता यदि मैं वैसा करूँ तो वजन पूरा न मिले महिमाचरण यह बहुत अच्छा सामंजस्य है नित्यता से ही लीला है और लीला से ही नित्यता है श्री रामकृष्ण ज्ञानी सब कुछ स्वप्नवत देखते हैं भक्तगण सभी अवस्थाएँ मानते हैं ज्ञानी दूध तो देते हैं पर बुन बून करके सब हँसते हैं कोई कोई गौ ऐसी होती है कि घास चुन चुन कर चरती है इसलिए दूध भी थोड़ा थोड़ा करके देती है जो गौें इतना चुनती नहीं और सब कुछ जो आगे आया खा लेती है वे दूध भी खूब खराटे के साथ देती है उत्तम भक्त नित्य और लीला दोनों ही मानता है इसीलिए नित्य के मन के उतार आने पर धीवह उन्हें संभोग करने के लिए पाता है उत्तम भक्त खराटे के साथ दूध देता है सब हंसते हैं